hariyo माधुरी धुरमुर मधुरी मा धीरनादे कारण विवशं गोकुल व्याकुत्व स तो महो व्ल वलभम नम परमंस स्वादितकमलिन्मक भक्तनमानन शनिवासाय श्रीरामचंद्रा सदगुर सदगुणार ध्यानगम्य निरंजन अखंडानंद पाद मयी भूय वन लाल जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे कृपारोपणी राधिके मा प्राणार कृपा करो श्री राधिके मेरी ओर निहार भानु दुला राधिके सुन लो मेरी पुकार दीन पात की श्रवण को कौन पालन दीन पात की श्रवण को कौन पालन जीवंधन श्री प्रिया प्रीतम के पावन चरणारविंदों विंदों में कोठिशावंदन परमादरणी प्रातस्मरणी अनंतश्री समलंकृत श्री प्रेमपुरी जी महाराज के एवं श्री महाराज श्री के युगल चरणारविंदों विंदों में कोटिशावंदन हमारे जीवन गोविंद के कथा के रसरसिक भक्त वंगदेव मातृशक्ति आप सभी भी हमारे आराध्य के ही अनेकानेक रूपों में विराजमान हैं आराध्य की ही अनेकानेक झांकी देखकर के आप सबके भी पावन चरणों में मैं कोटिशाह वंदन करता हूं संसार के पाप ताप समताप समाप्त करने के लिए महात्माओं ने चिंतन करके खोज करके एक नवीन मार्ग को प्रकाशित किया यह नवीन मार्ग है भगवत कथा श्रवण करना प्रविष्ट कर्ण स्वानाम भाव भावशरोहम धुनोति शमलम कृष्ण शरीर यथा शरद सूर्जी महाराज ने पुराण भाषा का चिंतन करते हुए एक बात बड़ी मधुर कही जब कान के रास्ते से हमारे हृदय में भगवान की कथा जाती है तो हमारे जीवन में जो कलमस है जो पाप हैं उनको ये कथा धो देती है और पाप संताप यदि धुल गए तो हमारा जीवन निष्पाप बनेगा और निष्पाप जीवन में ही सच्चे सुख का प्रादुर्भाव होता है इसलिए महात्माओं ने अनेकानेक विधियों के द्वारा अनेकानेक प्रणालियों के द्वारा भगवान की अनेकानेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया है कल आप लोगों ने श्रवण किया महात्मा मैत्रेय को उनके गुरुदेव ने भक्त शिरोमणि श्री प्रहलाद जी महाराज के मधुमेह जीवन का चिंतन प्रस्तुत किया भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए साधक का जीवन कैसा होना चाहिए इन चरित्रों को श्रवण करके मिलान करना चाहिए प्रहलाद जी महाराज की अवस्था ज्यादा बड़ी नहीं है अभिप्राय क्या है कि अवस्था के माध्यम से भजन नहीं होता है अंतकरण के माध्यम से भजन होता है और आप चिंतन कीजिए इस बालक के ऊपर जीवन में जाने कितनी विपत्तियां आईं, और विपत्तियों का पहाड़ इसके ऊपर किसी दूसरे ने नहीं तोड़ा इनके स्वयं पिता ने ही तोड़ा पिता ने ही आयास प्रयास सारे किए मारने के दुनिया में ऐसा कोई उपाय शेष नहीं रहा जिस उपाय का प्रयोग असुर ने अपने पुत्र को मारने में न किया हो किंतु इनके प्रेम के प्रभावित होकर जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं इनके सामने और कहते हैं बेटा बर मांगो तो प्रहलाद जी महाराज ने जो वर मांगा है उसका चिंतन करके कौन ऐसा सहृदय व्यक्ति होगा जो गदगद न हो जाए इरण्य कश्यप के कल्याण की ही कामना श्री प्रहलाद जी महाराज के मानस में समाई है उनके मांगने की जो शैली है उन्होंने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हमें तो पहला वर तो ये दीजिए कि हम चाहे किसी योनि में क्यों जन्म न लें साधक शरीर का महत्व तो नहीं करता है अपितु तो भगवत प्राप्ति का महत्व तो रखता है इसलिए साधकों के लिए या ध्यान देने की बात ये है कि चाहे किसी शरीर में हम क्यों उत्पन्न न हों किंतु तो मति में आपके प्रति प्रेम बना रहे कहते हैं नाथ योनि सहस्रेशु येसु येसु व्रजा में हम तेसु तेस्वच्युता भक्ति ही अच्युतास्तु सदा थोई आपसे जो चुत न होने वाली भक्ति ऐसी भक्ति हमको अच्युत के चरणारविंदों में चाहिए ऐसी भक्ति नहीं कि आज भक्ति हो और कल छूट जाए आज प्रेम हो और कल मन के अनुकूल व्यवहार नहीं हुआ तो तलाक ले लिया गया इसका नाम सच्चा प्रेम नहीं है ये कहते हैं ऐसा प्रेम दीजिए कि चाहे कैसी जीवन में परिस्थिति क्यों ना आ जाए किंतु तो हमारी मनस्थिति में आपके प्रति प्रेम कभी कम न हो और महाराज ये हमारा मन विवेक में सदा तत्पर रहे कहीं विषयों की ओर हमारा हृदय न चला जाए हमारा हृदय सदा आपके चरणार बिंदों में ही समर्पित रहे भगवान ने कहा प्रहला दिए तो मैंने तुमको पहले से ही दे दिया है अब और क्या मांगने की कामना है? तो कहा प्रभु जिससे आप मिल गए हैं यदि अब भी कामना बनी रहे तो आपका मिलना ही व्यर्थ हो गया हमारे मनुष्य में तो कुछ भी आपसे पाने की इच्छा नहीं है जब बहुत आग्रह भगवान ने किया तो कहते हैं प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे पिता की दुर्गति न हो हमारे पिता की सदगति हो जाए महाराज जब ये बात कही तो भगवान गदगद हो गए और कहा बेटा तुम्हारे जैसे बालक जिस कुल में पैदा हो जाएगा उस कुल की महाराज यांतुनि श्रीमद भागवत महापुराण में वर्णन है कहते इक्कीस पीढ़ियां तर जाएंगी जिसके घर में भगवत भक्त का प्रादुर्भाव हो जाता है जिसकी संतान कोई भगवान का भजन करने में लग जाती है याद रखिए त्रिशप्त भी पिता पूता पितृ भी सहते न सात पीढ़ियां मारा त्रिशप्त भी पिता पुता सात का पाड़ा तीन बार पढ़ो कितना हुआ अरे बोलो ना भाई तेजी से कितना हुआ 21 21 पीढ़ियां तर जाती हैं और इतना ही नहीं भगवान ने कहा कि यत्र यत्र च मद भक्ता प्रशांता समदर्शिना जहां जहां हमारे प्रशांत भक्त समदर्शी भक्त निवास करते हैं वहां कीड़े मकोड़ों का भी उद्धार हो जाता है अब बताइए इससे ज्यादा और क्या विशेषता चाहिए भगवान के भजन की तो यहां भगवान गदगद होकर के कहते हैं, वाह बेटे तुमने बहुत सुंदर मांगा है और उनका तो कल्याण होने वाला ही है और महाराज जो प्रहलाद जी की ओर देखा पिता ने तो हृदय गदगद हो गया और हिरण्य के चित्त से भी प्रहलाद के प्रति द्वेष समाप्त तो हो गया देखिए निर्वैर जीवन यदि है हमारा तो आज नहीं तो कल जो हमसे बैर करने वाले हैं उनको बैर का परित्याग ही करना पड़ेगा यदि बैर का बीज हम नहीं बोएंगे अशांति का बीज हम नहीं बोएंगे गाली का बीज हम नहीं बोएंगे तो एक न एक दिन ये फसल काटने को हमको फिर नहीं मिलेगी हम बोते हैं वही फसल हमको काटने को मिलती है जो इतना द्वेष मानता था यहां पराशर महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कहते हैं हृदय इसका गदगद हो गया तम पिता मूर्धन्यु महाराज पिता ने प्रहलाद जी का मस्तक चूंगा और मस्तक चूंबने के बाद परिसज चपीटिता हृदय से लगा लिया बेटा बहुत हमने तुमको कष्ट दिया तुम जीवित तो हो ना तुम स्वस्थ हो ना महाराज जो देखा तो पिताजी के पैरों को पकड़ लिया श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि आपकी कृपा से मैं बिल्कुल सुव्यवस्थित हूं और पुनः प्रहलाद जी महाराज अपने पिता की सेवा में लग गए कि श्रीमद भागवत महापुराण में वर्णन नहीं है यही महाराज वर्णन है गुरु पित्रो चकारषम शुश्रूषाम सोपित वित गुरुदेव की भी सेवा करते हैं और माता पिता की भी सेवा करते हैं अच्छा ये माता पिता की गुरु की सेवा क्यों करते हैं हमारे पराशर महात्मा कहते हैं सो अपी धर्म वित व धर्म को जानने वाले धर्म के जानने वाले का ही प्राय क्या है वो जानते हैं कि यदि हम सेवा करेंगे तो सेवा का प्रतिफल सेवा ही है याद रखिएगा जो सेवा अपने माता पिता की करता है उसकी भी सेवा होती है अब भले आप उसको मानो ना मानो हमारे यहां एक महात्मा थे अभी तो शरीर नहीं रहा वो कई बार एक बात सुनाते थे कहते थे कि हमारे गांव में महाराषि के शिष्य थे हमारे बोले एक डॉक्टर साहब थे उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वैध थे वो पढ़ाने के लिए विदेश भेजा अब संयोग से जो उनके पिताजी थे नारायण मेरे उनको टीवी की बीमारी हो गई और उस समय ये छह रोग को लोग अच्छा नहीं समझते थे और जिसको छह रोग हो जाए टीबी हो जाए उसको दूर ही रखें कहीं हमको ना हो जाए वो बैद जी ने अपने पिताजी को महाराज मकान के बाहर एक झोपड़ी बना करके वहां रख दिया और एक मिट्टी का पात्र दे दिया वो पात्र को स्वयं कर रखें सायंकाल उसमें भोजन दे दिया जाता था जैसे कुत्ते को दिया जाए महाराज उन्होंने कहा हमारी आंखों देखी घटना अब जब उनका बेटा पढ़ के आया उसने बाबा को देखा अपने कि हमारे बाबा की ऐसी दुर्दशा की जा रही घर में तो सोचा कैसे करें क्या कहें प्रेम बहुत करता था उससे एक दिन एकांत में जाकर बाबा को वर्णन करके कहा बाबा आज हम सायंकाल भोजन लेकर आएंगे आपके पास में और जब हम भोजन आपको दें तो आप ऊपर करके पात्र ऐसे लेना और जो भोजन उसमें पड़े तो पात्र छोड़ देना तो नीचे गिरेगा टूट जाएगा और जो पात्र टूटेगा तो हम गालियां देना प्रारंभ करेंगे किंतु आपके चरणों में प्रार्थना है आप बुरा मत मानिएगा हम अपने माता पिता को शिक्षा देने के लिए अभिनय करना चाहते हैं महाराज जैसी उसकी योजना थी वैसे ही किया सायंकाल भोजन लेकर के आया और जो पात्र में डाला बाबा ने पात्र छोड़ दिया नीचे पात्र गिरा टूट गया उस नौयुवक ने गाली देना प्रारंभ किया जब गाली देना प्रारंभ किया तो माताजी भी आ गई उसके पिताजी भी आ गए बोले क्या बात है बेटा इतना क्यों नाराज हो रहा है बोले इन्होंने पात्र फोड़ डाला बोले एक नहीं चार पात्र आएंगे मिट्टी का तो फूट गया इसमें नाराजगी की क्या बात है उसने कहा पापा एक बात बताएं जिस दिन मैं आया था बाहर से मैंने चिंतन किया था कि ये पात्र जब ये नहीं रहेंगे तब सवाल करके हम रखेंगे और जब आप वृद्ध हो जाओगे तो इसी में खिलाएंगे किंतु ये पात्र फूट गया तो हमारा संकल्प टूट गया अब पात्र फूटा तो संकल्प टूटा अब हम किस में खिलाएंगे तो अश्रु आ गए बोले बेटा तू मेरे साथ ये सलूक करेगा तुमको मैंने लंदन पढ़ने के लिए भेजा इतना सब तुम्हारे साथ किया बोले तुमने हमारे साथ किया क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ नहीं किया तुम्हारे पिता ने भी तो तुम्हारे साथ यही किया तुम्हारा अब आंखें खुल गई बोले बेटा माफ करो आज के बाद ये व्यवहार हम नहीं करेंगे याद रखिएगा बच्चे वही सीखते हैं जो हम लोग व्यवहार करते हैं हम देखते हैं व्यवहार में कई बार भाई का भाई गला घोड़ दे जी संपत्ति उसकी हड़प कर ले व्यापार उसका हड़प कर ले मकान उसका हड़प कर ले किंतु एक समय वही आता है कि उसी के बेटे उसके साथ ये व्यवहार करते हैं क्योंकि जैसा बीज आप बोगे वैसा ही काटने को मिलेगा अभी आपको सुनने को मिलेगा ये भारत भूमि कर्म भूमि है जैसा आप करोगे वही यहां मिलने वाला है तो हमारे श्री पराशन महात्मा कहते हैं इन्होंने क्या किया बोले पिता ने जैसा काम किया तैसा किया उसका फल वो भोगेंगे किंतु हम सेवा करेंगे इनकी क्योंकि धर्मविद शब्द का प्रयोग है सो अपी धर्मविद व धर्म को जानने वाले हैं हमारे महाराज श्री के पास एक बार कोई नौ युवक आया महाराज जी ने पूछा कि घर में कौन कौन है तुम्हारे बोले महाराज केवल मां है बोले मां की सेवा करते हो कि नहीं बोला राम राम महाराज जी क्या कहते हो आप हमारी मां ऐसी है जिसका नाम लेने में भी पाप लगे क्यों बात क्या है बोले वो शरीर व्यापार करती है इसलिए हम उसकी सेवा नहीं कर सकते महाराज जी ने कहा बेटा तुम अपनी मां की सेवा करो जो गलत काम करती उसका फल तो वो भोगेगी और तुम जो मां की सेवा करोगे तो मां की सेवा का जो फल होता है वो तुमको मिलेगा याद रखिए इसलिए धर्मविद शब्द का प्रयोग है कहते पितृ परतिम नीते नरसिंह स्वरूपिणा बाद में भगवान नृसिंह प्रकट हुए हैं और नृसिंह प्रकट होकर के इनके पिता का उद्धार किया है विष्णुना सोपी दैत्या नाम मैत्रे भूतपति ए मैत्रेय महात्मा उसके बाद जब ये राजा बने हैं श्री प्रहलाद जी महाराज तो इनके राज्य में बहुत प्रजा प्रसन्न है और महाराज पुत्र पौत्र वाले भी हुए हैं और ऐसे कर्मों को इन्होंने किया है जिससे अंत कर्ण पवित्र हुआ देखो कर्म करने की भी प्रणाली है अगर कर्म निष्काम कर्म किया जाता है तो हमारे अंतक कर्ण को पवित्र करने वाला होता है और यदि सकाम कर्म किया जाता है तो हमारा अंत कर्ण मटमेला होता है गंदा होता है तो इन्होंने जीवन में जो कर्म किए वो बड़े बिल्कुल निष्काम कर्म किए हमारे महात्मा कहते हैं इस चरित्र को जो सुनेगा अथवा गाएगा श्रृणोति तस् पापानी सद्या सद्य गति संक्ष इस चरित्र को जो सुनेगा श्रवण करने मात्र से उसके पापों का क्षय हो जाएगा ये प्रहलाद का चरित्र ऐसा है और श्रणवन पठंश मैत्रेय जो महाराज इसको श्रवण करेगा और गाएगा भी महाराज उसके तो कहना ही क्या है अहो रात्र कृतम पापम प्रहलादस चरितम ना रात दिन से में जो किया गया पाप है उस पाप के महाराज पल को भी ताप को ये धोने वाला पावन पवित्र चरित्र है कहते पूर्णिमा आमावस्या अष्टमी अथवा द्वादशी को जो इस पाठ को पढ़ता है ध्यान रखिएगा हैं एक पूर्णिमा के दिन अमावस्या के दिन अष्टमी और द्वादशी को जो व्यक्ति इस प्रहलाद चरित्र का पाठ करता है उसको गोदान का फल मिलता है जितना एक गाय दान करने का फल है उतना इस चरित्र का पाठ करने में फल है जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद की संपूर्ण प्रकार से विपत्तियों से रक्षा की यदि इस चरित्र का हम चिंतन करेंगे श्रवण करेंगे तो भगवान भी हमारे प्रहलाद के समान ही हमारी रक्षा करेंगे जैसे प्रहलाद की रक्षा सुरक्षा करते हैं वैसे ही भगवान हमारी भी रक्षा सुरक्षा करेंगे ये बात महाराज इन्होंने फलस्तुति में सुनाई है अपराश्रम आत्मा ने बताया कि संलाद के पुत्र हुए आयुष्मान उनके शिवी और शिवी के वास्कल प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, और विरोचन से बलि का जन्म हुआ और बलि के सौ पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था महाराज और भी इनके पुत्रों का वर्णन किया गया है बड़े बड़े प्रभावशाली महाराज हुए और कहा कि देखो कश्यप की और भी पत्नियां थी जैसे कश्यप की पत्नी दीति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ हिरणल्याक्ष हिरण ने कश्यप उ वैसे और भी पत्नियां थी महाराज इनसे और भी संतानों का प्रादुर्भाव हुआ है यहां तक कहें आपको कि जहां तक सृष्टि नजर आती है सब कश्यप की संतान है इसलिए हमारे यहां कर्मकांडी लोग आप ध्यान दियो कभी कर्मकांड कराने के लिए आए और गोत्र पूछें कि तुम्हारा गोत्र क्या है हमारा सब लोग ऋषियों की संतान है जितनी संतान है सृष्टि में सब ऋषियों की संतान तो सब गोत्र कोई गर्ग गोत्र होता है कोई कोई गोत्र होता है कोई उपमन्यु गोत्र होता है किसी का और जिसको अपना गोत्र पता ना हो तो उसको अपना कश्यप गोत्र बोल लेना चाहिए क्योंकि तो मूल में सबके कश्यप ही, ही है तो जिनको पता नहीं होता है का महाराज हमको तो पता ही नहीं कोई लोग आजकल तुम्हारा जी सब परंपराएं चली गई लोगों को पता ही नहीं कि हमारा वेद कौन है हमारी शाखा कौन है हमारा गोत्र कौन है हमारी हमारा ऋषि कौन है हमारा वेद की हमारी कौन सी शाखा के हम हैं ये सब जानकारी आजकल चली गई पहले तो तुम्हारा दक्षिण में अभी भी कहीं कहीं परम्परा है जब कोई व्यक्ति प्रणाम करता है तो सबका गान करता है अपने पिता का नाम अपना गोत्र और अपना नाम सब बोल करके बाद में प्रणाम करता है तुम्हाराज आजकल तो परंपरा ही चली गई किंतु कभी यदि कर्मकांड करा रहे हो पूजन करा रहे हो और या समस्या उलझे तो कश्यप गोत्र बोल लेना काम बन गया क्योंकि सबके मूल में महाराज यही महात्मा है इन्हीं से देवता उत्पन्न हुए हैं इन्हीं से दैत्य उत्पन्न हुए हैं इन्हीं से पशु पक्षी आदि का भी प्रादुर्भाव हुआ है कहते जहां जहां जो जो सृष्टि आपको नजर आ रही है सब ये सृष्टि उनकी परंपरा की है और कहते वैसे तो सृष्टि के मूल में ये विश्व पुराण का प्रतिपाद्य विषय है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें भगवान समाय न हो स्वयं भगवान इस रूप में मूर्त अमूर्त रूप में भगवान ही विराजमान है ऐसा इन्होंने वर्णन किया है बाद में अंतिम अध्याय महाराज प्रथम अंश के अंतिम अध्याय में मरुदगणों का प्रादुर्भाव भी इन्होंने बताया है कैसे महाराज मरुदगण हुए हैं इसकी चर्चा भी इन्होंने की अब मैत्रेय महात्मा ने एक प्रश्न किया मैत्रे महात्मा कहते हैं भगवान सम्यग आख्यातम ममई तद अखिलम त्वया हमारे द्वारा जो पूछा गया आपने कृपा करके वो सब बताया हमारे सामने आप गुरु कल्प है हमारे हमें एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहते हैं आपने बताया था कि प्रियव्रत और उत्तान दो बेटे थे मनुजी महाराज के तो अभी तक हम उत्तान की चर्चा सुनते आए हैं अब हम प्रियव्रत की चर्चा सुनना चाहते हैं प्रियव्रत से नई वोक्ता भवतद्वज संतति ताम अहम स्रोत नीक्षा प्रसन्नो वक्तु मरहसी आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और प्रसन्न होकर के जो आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं उसको बताइए हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रियव्रत से प्रियव्रत जी महाराज जो हैं उनकी कौन कौन सी संतानें हुई और क्या क्या उन्होंने किया यह सुनने की क्षाम रखते हैं आप कृपा करके हमको बताइए तो महात्मा ने बताना प्रारंभ किया कहते हैं देखो भाई बात यह है ये प्रियव्रत ने करदम जी की पुत्री से विवाह किया था और उसके महाराज सम्राट कृप्छी नाम की दो कन्याएं हुई और दस पुत्र हुए थे मरण यहां कुछ परंपरा भागवत से थोड़ी हट करके है भागवत का वर्णन दूसरे ढंग का है और कहा उन्हीं के सम्पाय परंपरा में प्रिय व्रत के जो पुत्र हैं बड़े बुद्धिमान बलवान विनय संपन्न माता पिता के अत्यंत प्रिय कहे जाने वाले हैं उनके नाम है आग्निद आग्नि बाहो और वपुष्मान ध्रुतिमान मेधा मेधातिथि भव्य शवन महाराज ये दस पुत्र हैं नाम इनका ज्योतिष मान है कभी आप सोचते होंगे कि नामों का सुनने से क्या फायदा महाराज इन पुण्य नामों को श्रवण करने से भी अंत करण पवित्र बनता है इसलिए मागवत पुराण में तो जहां ऋषियों की बात आती सबका अधिकतर नाम ले देते हैं और कहा इन प्रियव्रत जी महाराज ने प्रजा का बहुत सुंदर ढंग से बाल पालन किया है और इन्हीं के वंश में चलकर नाभि का प्रादुर्भाव हुआ और महाराज इस भारतवर्ष का भी वर्णन किया गया है कहां कहां का, कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारत वर्ष के नाम से महाराज जो हिमवर्ष का उत्तर खंड है इसका नाम भार... भारत वर्ष पहले इसका नाम था आजनाब खंड और जब से इसके राजा भरत जी महाराज हुए तब से इसका नाम भारत हो गया भरत जी महाराज ने भी ज्यादा दिन तक राज्य नहीं किया अंत में अपने उत्तरार्ध जीवन को इन्होंने शालीग्राम क्षेत्र में अर्थात गंडकी नदी के पास में रहकर के शरीर छोड़ा पहले जन्म में तो इनका महाराज मोक्ष नहीं हुआ तृतीय जन्म में महाराज इनका मोक्ष हुआ है ऐसा वर्णन करने के बाद ये कहते हैं इनकी परंपरा में एक नाम के राजा हुए जो बड़े पराक्रमी थे और मैत्रेय महात्मा ने अब महाराज प्रश्न किया है भूगोल खगोल के बारे में तो बहुत सुंदर से पराशर जी महाराज ने पहले भूगोल को बताया है भारतवर्ष में में कहा और क्या क्या है कई बार मैं चिंतन करता हूं कि ये सब बताने की क्या जरूरत है किसको ये सीखने की जरूरत है किंतु बात यह भैया अध्यात्म जब तक इन चीजों की जानकारी नहीं होगी तब तक वैराग्य कैसे होगा कारण क्या है छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के छोटे छोटे स्थानों को लेकर के हम लोग राग ग्रस्त हो गए हैं और ग्रस्त हो गए हैं यदि पता चले कि विश्व में जितनी संपत्ति है उसमें से कितना हमारे पास में है एक सज्जन शायद बंबई में जी बहुत बड़ा बंगला बनवाए और हमारे महाराज सी को ले गए गृह प्रवेश में ले जाने के बाद जहां जहां जो जो बनाया था सब दिखाने लगे महाराज ये जो आईना लगा हुआ है ये यहां का नहीं जर्मन का है इसमें जो ये चीज बाहर की है यहां की महात्माओं को तुम्हारा समय मिलना चाहिए उपदेश देने का मौका मिले बहुत देर तक जब महाराज सुनाता रहा व्यक्ति बाद में जब एक जगह बैठे सामने ग्लोब रखा था नक्शा बुलाया कहा ये क्या है बोले महाराज ये विश्व का नक्शा है बोले इस नक्शे में तुम्हारे मकान का कहां नक्शा है खोपड़ी चकराई बोले महाराज क्या कहते हो यहां तो बिंदु रखा है पहली बात तो विश्व के नक्शे में भारत का ही कितना स्थान और भारत में भी सब कहां समा सकते हैं एक बिंदु है और बिंदु के नीचे बंबई लिखा हुआ है तो कहा कि जब विश्व के नक्शे में तुम्हारा मकान का नक्शा नहीं आया तो मकान ही क्या बनाया तुमने अब उसको बोध हुआ कि देखो तो सही सच में छोटी छोटी वस्तुओं को लेकर के कि हम कितने राग ग्रस्त हो गए हैं कितने उसके साथ हमारा संबंध बन गया है, अभिमान ग्रस्त बन गए हैं उनको लगता है कि जितना हमारे पास में उतना किसी के पास में नहीं है और यह जो अभिमान है ये परमात्मा से व्यक्ति को दूर ले जाता है तो यहां भूगोल का वर्णन करते हुए इन्होंने सब बातें बताई और कहा कि भारत में नौ खंड हैं नौ खंड में भी अलग अलग यहां इंद्रदूप और करेशु ताम्रपण गर्भस्थितान नाग नाग सौम्य आदि का वर्णन यहां किया गया है किंतु एक बात बड़ी क्रांतिकारी कही गई महाराज ये स्वयं महात्मा कहते हैं आत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने यो तो ही कर्म भूरेशा यतोनया भोग भूमया अत्रापि भारतम श्रेष्ठम याद रखिए जितने भूखंडों का वर्णन किया गया है आज आप लोग और हम लोग जो भारत को एक सीमा के अंदर देख रहे हैं सच में यही सीमा सत्य नहीं है आज से पचास साल के बाद बच्चे पढ़ करके ही तो जानेंगे कि पाकिस्तान भी कभी भारत में था बांग्लादेश भी कभी भारत में था आपको अचंभव लगेगा जहां जहां भूखंड है वहां वहां भारत था ये छोटे स्थान का जो आज नक्शे में भारत बना हुआ है यही इतना ही भारत नहीं है जहां जहां भूखंड था अब देखिए उसमें द्वीपों का अलग अलग वर्णन किया गया कौन सा द्वीप भारत के अंदर ही कौन सा द्वीप कहां पर है और कहाँ है जिस भूमि पर आप सब बैठे ये है भारतवंश का, भारत का एक भारतवंश का एक द्वीप खंड जिसका नाम जम्बू द्वीप है ये भारत खंड का एक जम्बू द्वीप जो कर्मकांड को जानते हैं जब संकल्प बोलते हैं जम्बू द्वीप ए भरतखंड भारतवर्षे आर्यावरत देशांतर्गत पुण्य प्रदेशे मुंबई नगरे जब बोलते हैं तो जाम महाराज ये जो क्षेत्र है जम्बू द्वीप है कहते हैं कि ये जम्मू द्वीप भी बहुत पहली बात तो सारे जितने लोग हैं उन लोगों में भारत की महिमा सबसे बड़ी और भारत में भी जिस भूखंड में आप बैठे हैं उसकी महिमा बहुत बड़ी कारण क्या है जो अन्य भूमि है वो सब भोग भूमि है किंतु यह भूमि योग भूमि है यहां के माध्यम द्वारा इस भूमि में आकर आप चाहो तो स्वर्ग चले जाओ और चाहो तो नरक चले जाओ ये आप दूसरी जगह नहीं कर सकते हो अमेरिका में पैदा होने के बाद आप इधर उधर नहीं जा सकते हो वो उपभोग कीजिए ठीक है किंतु ये जो भूमि है इस भूमि में महाराज ये विशेषता है कहते हैं अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रैर सप्तम हजारों वर्ष के बाद कभी जब भगवान कृपा करते हैं तो कदाचिन लभते जंतुर मानुषम पुण्य संचयात पहल बात तो हजारों वर्ष के पुण्य के संचय के फल स्वरूप मनुष्य शरीर ही मिलता है और ये मनुष्य शरीर यदि भारत वर्ष में मिल जाए तो क्या कहना है देखो एक बात मनुष्य शरीर मिल जाने के बाद जीवन में मनुष्यता ये भी बहुत बड़ी बात है इसलिए विवेक चुड़ामणी में भगवत पाद शंकराचार्य कहते हैं तीन चीजें बहुत दुर्लभ हैं मनुष्य मुमुक्ष और महापुरुष संश्रय इसी को हमारे भागवत की भाषा में दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षण तत्रापि तुर्लभम मन्ने वैकुंठ इसको रामायण की भाषा में यदि देखा जाए तो आकर चार लाख चौराशी योनि भ्रमत यहा जीव अविनाशी का कारिक करुणा नर देही देखिए भगवान कभी करुणा करते हैं इसको इतना सहज मत समझ लीजिएगा कि मनुष्य शरीर बार बार मिलने वाला नहीं कई बार एक हम प्रश्न करते हैं मानो आपका कोई मित्र पूना में रहता हो और आपको टेलीफोन करके कहे कई वर्ष हो गए हम मिले नहीं आप मिलने के लिए आ जाओ तो आप कहो क्या करें मिलने की तो बहुत इच्छा है किन्तु अब ट्रेन में चलने की इच्छा होती नहीं है और बस में बैठने का मन होता नहीं बड़ी गर्दी रहती है तो क्या करें बोले हम आपको एक गाड़ी भेजते हैं और मित्र आपका आपको पुणे से गाड़ी भेजे गाड़ी का नाम जो चाओ सो रख लेना जी गाड़ी आपके पास में आ जाए और गाड़ी मिल जाने के बाद उसको बम्बई में ही घुमाते रहो और पूना लेकर के न जाओ तो दोबारा मित्र आपके पास गाड़ी भेजेगा तेजी से बोलो भेजेगा कि नहीं नहीं भेजेगा पक्का है ना नहीं भेजेगा तो याद रखिएगा ये मनुष्य शरीर भी एक गाड़ी है और ये गाड़ी हमको इसीलिए मिली है कि इस गाड़ी से आप परमात्मा के पास पहुंच जाओ क्योंकि सच्चा सखा तो वही है और इस गाड़ी को लेकर यदि आप नहीं गए तो दोबारा फिर ये गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी मैं तो कई बार विनोद में कहता हूं फिर खचाड़ा साइकिल मिलेगी गधा बना दिए जाओगे सूकर बना दिए जाओगे कुकर बना दिए जाओगे भजन बिना तुम बैल बिराने हुई हो दुर्भाग्य की बात है जी कई बार मैं तो चिंतन करता हूं एकांत में तो हृदय बार आता है और लगता है कि पता नहीं कितनी आयु मिली है पता तो है नहीं कि 40 साल जियेंगे कि 45 साल की 50 साल की अभी चले जाएंगे किसी को पता नहीं है इतना समय बीत गया और जिसके लिए शरीर मिला था वो काम बना ही नहीं आप जरा सोचो तो सही बंबई में कोई उद्देश्य लेकर आप अपना गांव क्षेत्र छोड़कर आए हो और 50 साल हो जाए तब भी वो लक्ष्य न मिले तो दुर्भाग्य की बात है कि नहीं दुर्भाग्य की बात है इसलिए सजग हो जाना चाहिए कहते हैं अत्र जन्म सहस्राणाम पहले तो मनुष्य शरीर मिलना ही बहुत दुर्लभ है याद रखिए और मनुष्य शरीर मिल जाए और वो भी कोई भोग प्रांत में पैदा कर दिया जाए भोगी के यहां पैदा कर दिया जाए अर्थात तो फिर कब महाराज काम ही नहीं बना कश्चिल्लते जंतुर मानुषम पुण्य संचयात कहा कश्चित किसी को यह मनुष्य शरीर मिलता है पुण्य संचय वाला इसलिए हमारा देवता लोग गीत गाते हैं गायंती देवाहा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे हम लोगों को ये बचपन में श्लोक रटाया गया था अब हमको पता नहीं था कि कहां का है विष्णु पुराण का है गायंती देवाहा किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे बोले देवता लोग गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं बोले धन्यास्तुते भारत भूमि भागे वो धन्य कौन धन्य है जो भारत रूपी भूमि भाग में पैदा हुआ है क्यों भैया बोले स्वर्गा अपवर्गता पद मार्गम भूते भवंति भूय पुरुषास अपवर्ग मार्ग देखो ये भारत वर्ष में पैदा हो करके चाहो तो अपवर्ग पा जाओ अपवर्ग माने जहां पवर्ग नहीं है जी पा पा पा भा भा भा मा। ये जहां नहीं उसी का नाम अपवर्ग है अर्थात मोक्ष और चाहो तो स्वर्ग में चले जाओ ये भारत में रह करके ही किया जा सकता है दूसरी जगह महाराज ये नहीं हो सकता क्योंकि जहां भोग अधिक है वहां भी भगवान को पाना कठिन है और जहां कष्ट अधिक है पीड़ा अधिक है वहां भी भगवान को पाना बहुत कठिन है शरीर में भयानक रोग हो गया हो और कोई कहे भगवान का जप करो तो कहेगा पहले पीड़ा समाप्त हो बाद में भजन कर पाएंगे क्योंकि पीड़ा होगी तो नारायण मेरे चित्तवृत्ति उधर जा नहीं पाएगी तो नरक में भी रहकर भगवान का भजन नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़ा बाहुल्य है वहां कष्ट बहुत है और स्वर्ग में भोग अधिक होने के कारण महाराज चित्त लगने वाला नहीं है इसलिए महाराज कहते हैं कर्मण्य संकल्पित तत्फलानी सं्यस्त विष्णु परमात्मा भूते महात्मा कहते हैं इसलिए कर्म ऐसे करो जिन कर्मों का फल अपवर्ग हो कर्मों का फल भी अपवर्ग हो सकता है क्या नारायण मेरे यदि कामना शून्य कर्म है तो याद रखें वो आपके जीवन में भगवान की ओर ले जाएंगे और यदि कर्म के कर्म में कामना समाई है तो जो जो आपके मानस में कामना होगी वो पूरा हो जाएगा जानीम तय जानीम नहीं तत्कवयम विलीने स्वर्ग प्रदे कर्मणि देह बंधम अच्छा हमारा स्वर्ग भी मिल जाए तो वो भी तो एक कर्म का बंधन ही है और ज्यादा दिन वहाँ भी रहने को कहा मिलेगा जी छीणे पुणे पूर्ण क्षीण महाराज मृत तिलो के विषमति पूर्ण क्षीण हो जाने के बाद नीचे गिरा दिया जाएगा तो देवता यही बात कहते हैं कि धन्य है भारत भूमि में पैदा होने वाले मनुष्य क्योंकि यहाँ पैदा हो कर के महाराज सच में भजन किया जा सकता है चित्त को लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ की भूमि की विलक्षणता है आप कभी ऋषिकेश चले जाइए आप कभी वृंदावन चले जाइए आप वृंदावन में जाइए नास्तिक से नास्तिक हो तब भी भजन करने की इच्छा हो जाएगी देखो भूमि का प्रभाव आप चाहे कितने चंचल चित्त वाले हो गंगा के किनारे ऋषिकेश में बैठ जाओगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा ये भूमि की विशेषता है भूमि का भी अपना फल होता है स्थान का भी जैसे आज मैंने सुबह निवेदन किया था वस्तु व्यक्ति स्थान का जो चिंतन प्रस्तुत किया था वैसे स्थान की भी कोई चैतन्य स्थान होता है कोई भोग प्रदान स्थान होता है कोई रोग प्रधान प्रदान स्थान होता है और जहां जैसे लोग वास करते हैं याद रखिए वैसे ही वहां का वातावरण बनता है अगर जहां काम निवास करेगा और वो कुछ दिन निवास करके चला जाएगा तो ध्यान करने वाला भी यदि वहां बैठेगा तो कामना जगेगी एक महात्मा के मुख से मैंने सुना कि महाराज वो महात्मा नर्मदा किनारे घूमते थे एक दिन जंगल में नर्मदा के किनारे एक गुफा दिखी तो सोचे ये बहुत अच्छी गुफा है हम इसी में रह जाते किंतु जो महाराज गुफा के अंदर बैठ करके भजन करना चाहते थे तो चोरी करने की इच्छा हो जी मारने की इच्छा हो लोगों को उनको लगा क्या हुआ जीवन इतना पवित्र बना रहा किंतु बात क्यों है और स्वप्न देखें तो पुलिस पीछे पड़ी है हम भाग रहे हैं तो लगा कि जीवन में तो ऐसे कोई कर्म हुए नहीं जो पुलिस पीछे पड़े किंतु स्थान अच्छा था तो जाने का मन न हो किंतु भजन में भी मन न लगे इसी में वृत्ति लगे महाराज यहां बंबई में जो पैसा प्रधान चित्त वृत्ति है यहां जो है प्रेमपुरी जी को तो छोड़ दीजिए ये तो तीर्थ बन गया है दूसरी भूमि में याद रहो तो पैसा कमाने की इच्छा होगी क्योंकि वही ये यह यह यह यह यहां चिंतन समाया हुआ है तो भूमि का महत्व तो होता है तो महात्मा बताते थे कि एक दिन जब हम सोचे यहां से चलें तब तक, तक कोई एक बदमाश आया बंदूक लेकर के और उसने कहा बाबा जी खाली करो गुफा हमारी है डांट करके भगाया तो बोले हमारी इच्छा तो हो गई थी आने की चले आए तो बाद में पता चला कि डाकू वहां रहता था तो डाकू के रहने के कारण उस गुफा का वातावरण दूषित तो हो गया कि नहीं हो गया इसलिए ध्यान रखेगा भूमि का भी बहुत बड़ा महत्व है तो ये जो जम्मू दीप है इसकी बहुत बड़ी महिमा है इसलिए देवता लोग ये गीत गाते हैं इसके बाद महाराज यहां पर प्लक्ष और सालवादी दीपों का वर्णन किया गया है कहां-कहां क्या क्या महिमा है इसका गान करने के बाद हमारे पराशर महात्मा ने श्री मैत्रेय जी महाराज को बड़े प्रेम से अन्य द्वीपों का वर्णन करते हुए सात पाताल आदि लोकों का मरा तला सुतल पाताल आदि जो सप्त तो लोक नीचे हैं उनका वर्णन किया और किस लोक में कैसी आराधना चलती है वो भी वर्णन किया फिर नरकों का वर्णन किया देखो भाई नरक क्यों वर्णन किए गए हैं ऐसा नहीं कि नरक है नहीं एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा पुराण में जो भी वर्णन किया गया है ये उपन्यास की भाषा नहीं है उपन्यास में होती है कल्पना और यहां कल्पना नहीं है बिल्कुल सही बात का वर्णन किया गया है यहां 28 प्रकार के नरक हैं जैसे श्रीमद महापुराण में महाराज पंचम स्कंध में जो वर्णन किया गया वो यहां पर वर्णन करते हुए कहते हैं जो व्यक्ति महाराज कूट साक्षी कूट साक्षी का ही प्राय झूठी गवाही दे और महाराज दूसरों को सताए या मिथ्या भाषण करें वह रौरव नामक नरक में गिराया जाता है और इस की विशेषता सुनिए जी इस रौरव नरक में क्या होता है कहते महाराज वहां बहुत कष्ट दिया जाता है और जो गो हत्या करता है रोध नामक नर्क में उसको डाला जाता है वहां उसको बहुत सताया जाता है प्राण वायु लेने में तकलीफ होती है ब्राह्मण बैस और छत्री हो करके जो मद्यपान करता है शराब पीता है आजकल तुम्हारा शराब फैशन में आ गई है चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है पी लीजिए फिर क्या पिलाया जाएगा वो भी सुन लीजिए कहते हैं जो मध्यपान करता है अथवा जो ब्रह्म घाती है सुवर्ण चुराने वाला है वह वा पुरुष महाराज अथवा इन पुरुषों का जो संग करता है उसको सुकर नरक में डाला जाता है महाराज उसको बहुत वहां कष्ट दिए जाते हैं वहां श्रीमंत भागवत महापुराण में तो वर्णन है इसमें खोलकर वर्णन नहीं किया गया वहां वर्णन की शराब पीने वाले व्यक्ति को वहां पर कांच पिघलाकर के मुख में डाला जाता है अब कांच पिघलाकर कहीं डाल दिया जाए तो क्या होगा वो तो आप समझ लीजिएगा किंतु तो महाराज कई बार ये पुराणों की भाषा को सुनकर लोग सोचते हैं ये भयभीत करने के लिए ही कहा गया है क्योंकि जो शरीर हम लोगों का है वो शरीर तो यही पूरा हो जाता है और जैसी कुल परंपरा होती है जलाने की परंपरा हो तो जला दिया गया दफनाने की परंपरा हुई तो दफना दिया गया तो ये नरक किसको मिलता है जी प्रश्न एक उठता है तो आप तो सब सत्संगी हैं समझदार हैं महाराज हमारे यहां तीन शरीरों की चर्चा है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो याद रखिए स्थूल शरीर यहां जलाया जाता है और सूक्ष्म शरीर जाता है उसमें पांच ज्ञानेन्द्री पांच कर्मेंद्री पंच प्राण मन बुद्ध चित्त और अहंकार कहीं या उन्नीस तत्व तो वाला माना गया कहीं सत्रह वाला कहीं सोलह वाला बात एक ही अंतःकरण को जब चार में ग्रहित कर लिया गया तो उन्नीस हो गए दो में ग्रहण किया गया तो सत्रह हो गए एक में ग्रहण किया गया तो सोडश कल सब बोल दिया जाएगा सोलह तत्व तो हो गए तो यह पूरा हमारा शरीर जाता है सूक्ष्म शरीर इसको भोगायतन शरीर दिया जाता है महाराज एक प्रकार जब वर्णन करने लगे तब, तब इन्होंने प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताएं इस नरकों से छुटकारा भी हो सकता है क्या यदि जीवन में गलती हो गई तो उससे छुटकारा किया जा सकता है क्या तो उन्होंने कहा देखो भाई प्राश्चित तो है किंतु प्राश्चित आज एक कर्म किया और बाद में प्राश्चित करके फिर पाप करना प्रारंभ कर दिया तो महाराज काम बनने वाला नहीं है कृत्य पापोनुतापो गई य पुंस प्रजापते प्राश्चितम तो तस्कम हरि हरिस्मरणम परम देखो एक बात बहुत अच्छी आम बताई गई इतना सहज और सरल साधन है ऋषियों की क्या करुणा है कहते हैं जिसको कर्म करने के बाद अनुताप हो अर्थात पश्चाताप हो मानो कोई गलती हमसे हो गई कितने ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी गलती का ही पता नहीं जी और बताने लगो तो सफाई और देने लगे बहुत कठिन है जी आजकल सच्चाई को सुनने वाले समाज में बहुत कम लोग हैं लोग समझते हैं कि हमारी बात हम कहेंगे तो मान जाएंगे एक बार हमारे बारा श्री को कुछ लोग ले गए जी कृष्ण जन्म जो कृष्ण जन्मभूमि है वहां की सभा को कुछ संबोधित करना था तो जो लेने के लिए आए ना उन्होंने कहा महाराज जी आप सभा में चल करके यदि कह देंगे तो आपकी सब बात मान जाएंगे तो महाराज जी हंस करके बोले बोले ये महात्मा हमारे साथ तीस साल से हैं, मैं कहता हूं कि तुम ब्रह्म हो आज तक नहीं माना ये महात्मा चालीस साल से ये अमुख अमुख तो महाराज ये भ्रम ही होता है कि लोग हमारी बात मानेंगे सच कहिएगा मन के अनुकूल होता है तो स्वीकार कर लेते हैं और मन के अनुकूल ना हो तो कोई स्वीकार करने वाला है फिर गुरुजी हो तो अपने घर के और ज्यादा महाराज हुए तो मतलब ही नहीं आना ही बंद कर दे कुमार शि तो हमारे कई बार कहते थे कि इतनी जो भीड़ इकट्ठी होती है ये तो हम बोलते नहीं तब इकट्ठी होती है अगर स्पष्टम स्पष्टम बोलने लगे तो हमारा सब खिसक जाएंगे जी कोई सुनने को तैयार नहीं है तो देखिए एक बात यहां कहते हैं कृते पापे नु तापोवी यश्य प्रजापते यदि कर्म गलत हमसे हो जाए और हमको जानकारी हो तो पश्चाताप हो आप देखिएगा श्रीमद भागवत महापुराण सुनते हैं राजर्षि परीक्षित से गलती हो गई ऋषि के गले में सर्प की माला डाल दी किंतु जब पता चला तो कितना पश्चाताप हुआ आप उनके वाक्यों को पढ़िएगा यह नहीं कि हम बहुत अच्छा कर्म करके आए हैं पश्चाताप हो रहा है और हमारा सच में उसी के लिए प्राश्चित्य करना श्रेष्ठ है एक बात और दूसरी बात कहते हैं संसार में सबसे अच्छा प्राश्चित्य पता है क्या बोले हरे ही संस्मरणम परम कैसा भी पाप आपके जीवन में क्यों ना बन गया हो यदि भगवान का संस्मरण चालू हो जाए भगवान की स्मृति चालू हो जाए भगवान की याद चालू हो जाए तो सब पापों का फल भोगने की जरूरत नहीं है प्रातर निशम तथा संध्याम, प्रातर निशम तथा संध्या मध्यान्हदिशु संस्मरण नारायण मापनोति सद्य पाप क्षया नर प्राता सायकाल और मध्यान्ह में अर्थात तीनों समय और महाराज चलते फिरते उठते बैठते क्या जाता है जी इसमें हर लगे न फिट रंग चोखा आ जाए पैसा तो लगता नहीं है किंतु आपको सच बताए जिसमें पैसा नहीं लगता उसको जल्दी विश्वास नहीं करते लोग जी आजकल बड़ी विडंबना हो गई है जो जितना कीमती हो उतनी महिमा उसकी वही महाराज यदि सामान दस रुपए का मिल जाए तो नहीं लेंगे और वही हजार रुपए का सामान मिल रहा तो वो स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आज की जो कीमत लगाने की महाराज बात होगी वो पैसे के आधार पर ही है वस्तु के गुण दोष देख करके नहीं अधिक पैसा में मिल रहा है माल तो जरूर अच्छा है पैमाना क्या हो गया अधिक पैसा तो देखिए इसमें पैसा नहीं लगता है किंतु तो महाराज कितनी सहज और सरल दवा है ये कहते हैं कि पापक्षया नर सद्य आप भगवान का संस्मरण कीजिए भगवान का स्मरण कीजिए भगवान की याद कीजिए तो निश्चित रूप से समझो सब पाप समाप्त हो जाएंगे वाशु मनुयस्य वाशुदेव मनो योचना दिशु तरायो मैत्रेय देंद्रादिक फल कहते हैं जो महाराज यज्ञ आदि है उसका फल तो स्वर्ग आदि और पतनादि हो जाएगा किंतु जो भगवान का महाराज जप करता है कोनाक पृष्ठगमनम पुनरावृत्ति लक्षणम क्व जपो वा सुुदेवेती का उसको स्वर्ग जाने की क्या जरूरत जी वो तो मुक्ति पद को प्राप्त करता है जो भगवान श्याम सुंदर का जप करता है तो देखो भाई पापों से छुटकारा पाने के लिए भगवान का नाम लिया जाए भगवान के नाम में वह सामर्थ है कि तदेव प्रीते भूतवा पुनर्दुखाय जायते तदेव को पता प्रसाद आय च जायते कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि प्रेम से भगवान का नाम लेता है तुम्हारा उसके जीवन में वह सुख दुख से पार चला जाता है तस्मा दुखात्मकम नास्ती आहा कितना सुंदर सिद्धांत है इस संसार में दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं और नारायण मेरे सुख नाम की भी चीज नहीं अच्छा आप खोज करके बताइए किसी का नाम दुख हो तो खोजिएगा अभी कल तक हैं हम अगर मिल जाए तो पता बता देना और आप किसी वस्तु का या व्यक्ति का स्थान नाम दुख रख दीजिए या सुख रख दीजिए बताइए ना दुख रख पाओगे ना सुख रख पाओगे जो वस्तु आपको दुख देती वो किसी को सुख भी देती है आप जरा चिंतन कीजिएगा मानो उदाहरण के लिए पत्नी अपने पति को सुख देती है तो बहू को अरे बोल दो जी वो दुख देने वाली हो गई बेटे को यदि मां से बहुत आनंद मिलता है बेचारा पूरा ध्यान देती है किंतु तो बहु मां को देखकर तुरंत नाक सिकोड़ती है बंबई की नहीं जी बाहर की बात बता रहे यहां तो ऐसी बहुएं नहीं है तो कहने का ही प्राय आप किसी को भी नारायण दुखद स्वरूप भी नहीं बता सकते सुखद स्वरूप भी नहीं बता सकते भोजन के पदार्थों में चाय ले लीजिए अच्छा कई चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, किंतु तो सामान्य व्यक्ति के सामने रख दिया जाए तो नहीं खा पाएगा सबकी रुचि अलग अलग है तो कोई वस्तु हमको सुख देती है तो दूसरे को दुख देती है और किसी को हमारा दुख देती है तो हमको सुख देती मैं एक बार इस सिद्धांत का चिंतन कर रहा था जी बेंगलोर में था सच्ची घटना आपको सुनाते हैं दोपहर का समय था कहीं से चकाचक जजमान के यहां से माल खा के आए थे ऐसी खीर खा के दी जिसमें मेवा पड़े थे चकाचक खूब पेट भरा था बैठ करके भागवत का चिंतन कर रहे थे इतने में नीचे जिस मकान में रुके थे ऐसी आश्रम था जहां रुके थे नीचे किसी ने लहसुन प्याज की छौंक लगाई अब लहसुन प्याज की छौंक लगाई तो ऊपर उसकी दुर्गंध आई अब हम तो दुर्गंध कहेंगे अब महाराज जो दुर्गंध आई तो अब अपने राम तो खाते नहीं बचपन से खाया नहीं जो खाया नहीं तो उसकी दुर्गंध से मामला चालू हो गया दे उल्टी परेशान मैं चिंतन करने लगा कि यदि ये इतनी खराब चीज है तो जिस जिस को ये सुगंध दुर्गंध मिले उसकी दशा होनी चाहिए किंतु एक व्यक्ति जो खाता है इस पदार्थ को उसकी यदि छौक लगा दी जाए तो मुख में पानी आता है कि नहीं ऐसे सहिलाओ आ जाता है क्योंकि वह मन के अनुकूल है तो मुझे लगा कि लहसुन प्याज में सुख दुख नहीं है ये अपने मान्यता के आधार पर अपने संस्कारों के आधार पर है तो देखो ध्यान देने की बात है महाराज एक बार हमारे पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी और हमारे महाराष्ट्र के सुपुत्र बाबा जी हम लोग यहां से मुंबई से जा रहे थे वृंदावन तो जिस बैठे थे जहां पर हमारे बगल वाले श्रीमान जी वो सब कुछ खाने वाले थे जी तो भोजन अपना चालू कर दिया अब अपने तो कभी संस्कारे नहीं तो उठ के भागे वहां से तो भागे तो डब्बा खोल के उधर गए तो कोई सिगरेट पी रहा था उधर से आए तो अंडे काटे जा रहे थे डब्बे में बड़ी दहनी दशा अब आकर के हम बैठे जो पास में कहीं चारा नहीं मिला खड़े होने का तो सीट में आकर के जो बैठे तो पूज्य स्वामी गोविंदानंद जी महाराज ने कहा श्रवण कोई कथा सुनाओ तो हमने कहा महाराज कथा सुनाए कि व्यथा सुनाएं इस समय तो व्यथा बहुत है अब देखिए वहां हमारे पूज्य स्वामी जी बैठे रहे बाबा भी बैठे रहे किंतु तो हमको बेचैनी हो गई अब उन्होंने बाबा जी ने हमारे मुस्कुराकर कहा कहा महाराज ऐसी कथा मत सुनाओ व्यथा जो दूसरे व्यथित तो हो जाए इस समय तुम कथा ही सुनाओ तो मैं चिंतन करता हूं अब नहीं फर्क पड़ता जी अब तो रोज का मामला हो गया ऐसे लोगों का संग करना तो कहने का ही प्राय ये है कहीं भी आपको कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो दुखी ही दुख दे तस्मात दुखात्मकम नास्ती न किंचित सुखात्मकम मनस परिणामोयम सुख दुखादि लक्षणम ये मन का ही परिणाम सुख दुख है देखिए अपने जो मन के अनुकूल होता है उसका नाम हम सुख रख देते हैं और जो मन के प्रतिकूल हुआ उसका नाम दुख रख दिया महाराज एक सज्जन सुनाते थे भाई इसका अनुभव हमें नहीं है जी हम तो बहुत लोगों की कथा सुनते तो कहीं ना कहीं से चीज मिल जाती वो सुनाते थे कि जब विवाह होकर आता है तब पत्नी होती है चंद्रमुखी और थोड़ा मामला बढ़ा जब बच्चे हो गए तब सूरजमुखी और जब नाती पोते हो गए अब आप ही बताइएगा क्या है हम नहीं बोलेंगे तो कहने का ही प्राय जब सर्व सर्वांगीण अपने को समर्पित थी तब वही सुंदरी लगती थी चंद्रमुखी लगती थी जब अपने अनुकूल व्यवहार नहीं होने लगा तो छोटी बात भी बड़ी बुरी लग जाती है कारण क्या है वह अपने मन के अनुकूल नहीं है तो यह कहते देखो भैया बात यह ज्ञान में वह परम ब्रह्म ज्ञानम बंधा चेष्यते ज्ञानात्मकम इदम विश्वम न ज्ञानाद विद्यते ज्ञान ही परब्रह्म है इसलिए ध्यान दीजिएगा ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान से ही बंधन से छुट्टी होती है और ज्ञानात्मकम विश्वम इदम ये सारा का सारा विश्व ही ज्ञानात्मक है और ज्ञान से अलावा कुछ दूसरा है ही नहीं विद्या विद्यति मैत्रेय ज्ञान में उप कोई विद्या अविद्या के नाम से ज्ञान जाना जाता है इसलिए तुम जो विद्या है उसका ग्रहण करो उससे महाराज इस सब कलमसों से पापों से तुम छूट जाओगे ऐसी बात इन्होंने बताई उसके बाद नायण भूर आदि जो सात ऊर्द्व लोग हैं उन लोगों की वर्णन की चर्चा यहाँ की गई है बहुत विस्तार से कितने दूर सूर्य है पृथ्वी से कितने दूर चंद्रमा है कितने दूर राहु है कितने देर दूर केतु है और कितने सेकेंड में कितनी गति होती है देखिए पहले यंत्र नहीं थे जी आज के लोग तो यंत्रों के माध्यम से सब नक्षत्रों को पता लगा रहे हैं किंतु तो ये ऋषियों की देखिए वाणी ये ऋषियों की वाणी है बिना यंत्र के ही सब वर्णन किया गया है और जो वर्णन किया गया है बिल्कुल आज के वर्णन से मिलता जुलता है ना मानिएगा तो आप इसको विस्तार से पढ़ लीजिएगा और सूर्य चंद्र नक्षत्र आदियों का भी यहां वर्णन किया गया है राहु केतु आदि ग्रहों का भी यहां सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और जब महात्मा ने वर्णन किया है मैत्री को सुनाया तब मैत्रे महात्मा ने प्रणाम करके कहा महाराज आपकी कृपा से भूगोल खगोल आदि का जो वर्णन है वो हमको सुनने को मिला ज्योतिष चक्र का आदि का वर्णन भी सुनने को मिला सूर्य की गति का प्रभाव भी सुनने को मिला और सूर्य की जो शक्ति है और वैष्णवी शक्ति है उसका भी आपने कृपा करके वर्णन किया किंतु अब हम आपके चरणों में प्रार्थना करके पूछते हैं आपने पहले हमको एक बात बताई थी कि प्रियव्रत जी महाराज की परंपरा में एक राजा हुए जिनका नाम भरत और ये भरत राजा बड़े धर्मात्मा थे और इन्होंने बाद में घरद्वार कुल परिवार का परित्याग करके जाकर के निवास स्थान इन्होंने बनाया अपना प्रभागवान आज की भौगोलिक दृष्टि के आधार पर नेपाल में जिसका नाम गंडकी नदी है और इस नदी की बहुत महिमा गाई गई है जी आपको बताएं पद्म पुराण को आप पढ़िएगा पद्म पुराण में और स्कंद पुराण में इसमें इतना विशद वर्णन है द्विचक्री त्रिचक्री चतुष्चक्री और पांच पंच ऐसे अलग अलग के सालिग्राम होते हैं जहां सालिग्राम शिला पड़ी हो याद रखिएगा जहां सालिग्राम शिला पड़ी हो वहां कितने कोष तक यदि पक्षी भी मरता है तो सदगति होती है पक्षी भी यदि मर जाए तब भी उसकी सदगति होती पशु भी मर जाए तो सदगति होती है किंतु महाराज सालग्रामे वसात किल योग समाधया वासुदेवी सदा मन जिनका सदा वासुदेव में मन लगा हुआ था और सालग्राम क्षेत्र में रहते थे जी देखो पुण्य प्रदेश प्रभावेण ध्यायतस्य सदा हरिम कथम तो न अभवन मुक्तिर यद यदूत सदुज पुनः महाराज कृपा करके बताई एक तो भगवान में मन लगा हुआ है दूसरा जहां रह रहे वह स्थान पवित्र है देखिए स्थान पवित्र ध्यान पवित्र और जीवन पवित्र सब कुछ पवित्र होने के बाद किंतु इनको महाराज दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ा अचार ज्ज बन करके क्यों मुक्त हुए पहले जन्म में क्यों नहीं हो गए विप्रक्रे तो कृतम तेन यद भूया सु महात्मना भरतेन मुनुष्कृष्ट तत्सर्वं भक्तुमर हसी महाराज आप कृपा करके इनका चरित्रम को सुनाइए हम सुनना चाहते हैं तो महात्मा हमारे पराशर जी सुनाते हैं शालग्रामे महाभागो भगवं तस्तमान शाह चिरम कालम् मैत्रेय पृथ्वी पति ये पृथ्वी पति जो है भरत जी महाराज जिनके नाम से देश का नाम भारतवर्ष है महाराज ये जो है अहिंसा आदि सद्गुणों से संपन्न हो करके शालक ग्राम क्षेत्र में निवास करते हैं और महाराज मस्ती में आकर के एकांत में जब होते हैं तो देखो चिंतन का विषय क्या है सच कहें जो एकांत में चिंतन का विषय होता है वही हमारे जीवन का विषय होता है मंच पर जो हमारा चिंतन का विषय है वही चिंतन का विषय, का विषय नहीं उसके जीवन का जो एकांत में चिंतन का विषय है तो एकांत में चिंतन का विषय इनका क्या है तुम्हारा ये बताते हैं एकांत में ये कैसा चिंतन करते हैं कहते यज्ञेश अच्युत गोविंद एकांत में यज्ञेश भगवान का चिंतन करते हैं अच्युत भगवान का चिंतन करते हैं कहते हैं, क्या है यज्ञेशाच्युत गोविंद माधवांतक के माधवांत केशव कृष्ण विष्णो ऋषिकेश वासुदेव नमोस्तुते यज्ञेश भगवान गोविंद भगवान एकांत में आकर हे गोविंद हे कृष्ण हे अच्युत हे माधव हे गोविंद हे अरिमर्जन ऐसे करके भगवान को पुकारते हैं किंतु महाराज एक दिन करते क्या है इति राजा भर तो हरिर्ना केवलम भगवान का नाम लेकर के जीवन बिता रहे हैं ये एक दिन गंडकी नदी में खड़े होकर के महाराज अर्चन कर रहे थे भगवान का नाम ले रहे थे खड़े होकर के तो महाराज देखा क्या कि समीप में ही एक हिरणी पानी पीने के लिए आई अत जगाम तत्तीरम जलम पातो पिपाशिता देखो वहां के प्रसंग में यहां के प्रसंग में थोड़ा फर्क है क्या फर्क है वहां श्रीमद भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं हिरणी पानी पीने के लिए आई थी और सिंह ने दहाड़ लगाया तो छलांग लगा गई यहां वर्णन है कि हिरणी पानी पी रही थी और पानी पी लेने के बाद अचानक महाराज एक सिंह ने दहाड़ लगाई यह हिरणी कैसी है बोले आसन्न प्रसवा अर्थात प्रसव देने वाली है ज्यादा समय नहीं है बच्चा देने में प्रसव देने में ऐसी हरणी है पानी पी करके जब खड़ी थी सिंह ने दहाड़ लगाई तो अपने प्राणों को बचाने के लिए हरिणी पहाड़ में चढ़ गई और पहाड़ में चढ़ी और महाराज ऊपर जाकर के तट पर खड़ी हुई तो उसका प्रसव हो गया और प्रसव आकर उस शिला से महाराज नीचे आकर के जल में गिर गया और बालक बह करके चल पड़ा तो महाराज इन्होंने उसको निकाल लिया और इधर क्या हुआ वह हिरनी भय के कारण और चढ़ करके उतनी दूर पर गई थी वहीं उसके प्राण निकल गए प्राण निकल जाने के बाद महाराज इस बच्चे को अपने पास में ले आए और ले आने के बाद उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया देखो भाई साधो सावधान सेवा करना अपराध नहीं है किंतु राग करना अपराध है हमारे महाराज जी सुनाते हैं थे कि एक सज्जन कानपुर से आ रहे थे साईं जी इधर बंबई की तरफ और उन्होंने देखा क्या स्टेशन में एक नवयुति स्टेशन के बाहर जो गाड़ी चली तो आत्महत्या करने के लिए खड़ी है सामने से गाड़ी आने वाली थी बिल्कुल सच्ची घटना तो सज्जन ने छलान लगाकर उस नवयुति को बचा लिया नौयुति बच गई उरुदन करने लगी कि तुमने हमको बचा लिया हम जाएं तो कहां जाए हम तो घर द्वार छोड़कर आई हैं उसको अपने घर में ले आए और श्रीमान जी थे पचास साल के बीस बाईस वर्ष की वो देवी और बाद में उनसे कर लिया उन्होंने विवाह फिर जो फजीती हुई जीवन की वो अब हम नहीं बताएंगे तो याद रखना बचाना धर्म था किंतु उसके राग में बर्बाद करना जीवन धर्म था क्या अपना जो बेटी के उम्र की है उसको पत्नी बना लेना ये तो दुर्भाग्य ही और क्या कहा जाए तो देखो हिरण के बच्चे को बचाना अपराध नहीं था किंतु जो बच्चे से राग हो गया इनका महाराज ऐसा राग हुआ ये राग भी बड़ा विलक्षण होता है जी ऐसा अंधा बना देता है कि जिससे होता उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है सब जगह वही दिखता है राग की विलक्षणता आज मैं प्रातः काल को चिंतन कर रहा था तो उसमें एक बड़ा अनोखा विषय मिला बोले गोपियों को गोविंद से राग हो गया तो वृक्ष के पत्तों में भी वही दिखते थे जी ये राग की विलक्षणता देखिए प्रेम की वृक्ष के पत्तों में भी वही नजर आते थे ये श्रीमान जी सब उसी के राग में रंग धीरे धीरे भजन चूट गया चिंतन चूट गया उसी को लेकर के घूमते रहते थे और मैं कुशा कासा विराजन्ते बटवा सामगा ऐसा चिंतन करते सब धीरे धीरे छूट गया जब ये बैठे होते थे और वो हिरण का बच्चा आकर इनके शरीर से अपना शरीर खुजलाता था इतने प्रसन्न होते थे कहते थे वाह वाह ये कितना अपना हमको मानता है कितना हमसे प्रेम करता है महाराज जी ऐसे वैसे घर से नहीं आए थे ऐसा नहीं कि बच्चों का सुख देखा नहीं था बच्चों का भी सुख देखा था और बच्चों के बच्चों का भी सुख देखा था अभिप्राय क्या है महाराज मन पर विश्वास मत कर लीजिएगा कि एक बार बच्चा खिला लिया तब तो दोबारा बच्चे से राग नहीं होगा महाराज कब कहा हमारे महाराषि कहते हैं ये दिल की गुंदड़ी कब और कहा और किससे सिल जाए कुछ पता नहीं है जी दिल की गुंदड़ी बड़ी खतरनाक इसलिए साधो सावधान महाराज इसलिए क्या हुआ जब इनका शरीर पूरा होने लगा प्रारब्ध पूरा हुआ तो सामने बैठा था बच्चा और उसको देखते देखते मरे तो अंते या मती सा जी दूसरे जन्म में ये हिरण के बच्चे ही बने और हिरण के बच्चे बन जाने के बाद महाराज ये पैदा हुए यूपी में ये यहां वर्णन है जहां कलिंजर किला है ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में वहां इनका शरीर हिरणी के रूप में पैदा हुआ बच्चे के रूप में किंतु इनको स्मृति बनी रही तो कहां ये हमारा चित्रकूट का क्षेत्र जहां ये उत्पन्न हुए और ये सेम कहां चले गए बोले गंडकी नदी शालिक्राम क्षेत्र में चले गए क्योंकि संस्कार इनके पूर्व के वहां थे और वहां जाकर के हिरण के शरीर में भी किसी से इन्होंने राग नहीं किया किसी से मतलब नहीं प्रारंभ पूरा हुआ और एक ब्राह्मण के घर में महाराज इनका जन्म हुआ और महाराज वहां ये ऐसा कर्म करते हैं कि कोई इनका सम्मान न करे एक बहुत अच्छी बात यहां साधना की दृष्टि से मिली कहते हैं सम्मानना पराम हानि देखो हम लोग क्या समझते हैं कि सम्मान मिले तो परम लाभ और ये महात्मा क्या कह रहे हैं सम्मानना पराम हानि हानिम योगे कुरुते यान परम हानि है जो योग में भगवत प्राप्ति में व्यवधान डाल दे दी हानिकारक है इसलिए जने वापतो योगी योग सिद्धिम न विंदती जो व्यक्ति जो योगी सम्मान के चक्कर में पड़ जाता है फिर वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है इसलिए हमारे ब्रज के महात्मा कहते हैं मान बढाई जब से आई तब से किस्मत फूटी मान बढाई जब से आई तब से किस्मत फूटी स्वामी स्वामी कान लागे लगन राम से छूटी इसलिए देखिए सम्मान ये घर वाले भी सम्मान में यह भी कामना नहीं करनी चाहिए यदि घर वाले अपने को सम्मान देंगे और अपने अनुकूल सब व्यवहार करेंगे तो प्रेमपुरी जी महाराज में कथा सुनने फिर नहीं आ पाओगे ये महाराज जब घर में अपने मन की नहीं चलती है तभी आप आ सकते हो कारण क्या है कि तब तक वैराग्य होगा ही नहीं ये वैराग्य के लिए जरूरी है कि अपनी बात न मानी जाए बड़ा विलक्षण है जी हमारे बाबा से पुजुड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज बाबा के सब सेवक बड़े महाराज विलक्षण थे जी एक से एक विलक्षण और सब आपस में मामला विलक्षण तो किसी ने पूछा कि महाराज आप ऐसे लोगों के साथ में क्यों रहते हो बोले ऐसे लोगों के साथ में रहने से जो अपने मन की नहीं मानते वैराग्य बना रहता है अगर अपने मन की सब बात माने लें तो वैराग्य शिथिल पड़ जाएगा और वैराग्य शिथिल पड़ जाएगा तो जिसलिए शरीर मिलाए वो प्रयोजन नहीं होगा तो कहते हैं सम्मानना पराम हानिम योग कुरुते यथा जने वा मतो योगी योग सिद्धिम न विंदती इसलिए साधक को क्या चाहिए महाराज दूसरा श्लोक यहां वर्णन करते हैं तस्मा चरेत वैयोगी सताम धर्मम दूषयन् जना यथा मन्नेरन अगछन उन्नव संगतिम इसलिए जो योगी है उसको ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए कि महाराज उसको कोई आचरण से कभी सम्मान न करें अर्थात वह राग में न फंसे और आज हम देखें बड़े बड़े महात्मा लोग ऐसी बात बोल देते हैं कि सब तुम्हारी श्रद्धा ही समाप्त तो हो जाए ऐसी गाली दे दें आप महाराष्ट्र का पढ़ेगा पावन प्रसंग काम महात्माओं के सिद्धों के पास जाएं, तो गाली भी दें और पत्थर भी मारें पत्थर मार के गाली मारा जि आप बचते अच्छे अच्छे महात्मा जी आपको बताएं ऐसे रहते हैं कि आप पहचान ही ना पाओ और अभी भी तीर्थों में वास करते हैं कोई कुकर वृत्ति से कोई सुकर वृत्ति से ये सिद्ध हैं सब ये सामान्य नहीं है जी ऐसे ऐसे महात्मा अभी भी वृंदावन में वास करते हैं आपको बताएं हमारे वृंदावन में सबसे पहले हमने नारद भक्ति दर्शन की वहां कथा सुनाई महाराषिको अपने हमारे सबसे आराध्य भी यही है और पहले श्रोता भी महाराज जी ही है इन्हीं की चीज इनको सुनाते हैं तो इन्हीं का पढ़ करके इनको सुनाते थे उसके बाद दसम स्कंद की कथा हमने चार साल सुनाई वृंदावन में तो जब बाल लीला सुनाते थे महर्षि की कृपा से तो सब टीकाओं को देख करके जहां जहां जो बाल लीला मिलती थी तो बड़े महात्मा लोग सुनने आते थे एक हमारे बारे में एक महात्मा ने कहा कि तुम्हारी कथा एक महात्मा सुनने के लिए आते हैं यज्ञशाला में बैठ जाते हैं इतना कपड़ा पहनते हैं और तुम जो अंत में जयकार लगाते हो सो चले जाते हैं हमने बहुत खोजने का प्रयास किया वो महात्मा मिले ही नहीं जब नहीं मिले एक दिन अपने यहां सायंकाल गोष्ठी करके जा रहे थे आश्रम में जहां रहते हैं ठंडी का समय जनवरी का और महाराज वो महात्मा बिल्कुल एक कॉपिन पहने कोई कपड़ा नहीं और गेट पर बैठे हैं मुझे लगा कोई साधा कहने तो इतनी ठंड में कैसे बैठ सकते हैं तो कोई कम्बल दे गया था नीचे वाला कंबल जो बिछाने के लिए था ठंड में वो कंबल लेकर के जो हमने उड़ाया उनको मारा तुरंत आंख खोलकर पचास गालियां दी और कहा कि दो अक्षर तेरे को ज्ञान हो गया कथा करने लगा तो तू अपने को महात्मा समझता है ये नीचे बिछाने वाला कंबल जो नीचे बिछाता है वो मेरे को उड़ाने आया है हमको लगा इनको कैसे पता चला कि नीचे उड़ाए हमने कहा हमारा दूसरा कंबल है लेके आते हैं गलती हो गई तो पकड़ लिया और इतना प्यार दिया उस महापुरुष ने बोले तेरी शिक्षा के लिए मैं तुझे बता रहा हूं कभी जीवन में अभिमान मत करना कि हम कथाकार हैं अभिमान यदि करना हो तो यह करना कि हम भगवान के भक्त हैं और महाराज ऐसी सी बातें बताई बोले कि कमल रख जाओ वो तुमको शिक्षा के लिए मैंने तुमको बताया महाराज कम्बल रख करके आए हम बड़े खुश थे कि अच्छे महात्मा मिल गए किंतु दूसरे दिन जब गेट खोला तो हमारे कमरे के सामने ही कमल रखा था और आज के बाद अभी तक वो कभी नहीं मिले तो देखिए जो महात्मा है सिद्ध हैं महाराज वो अपने को छुपाते हैं कि कोई जान न पाए इसलिए सब कुछ जान करके भी जब ये ब्राह्मण के घर में जन्मे हैं तो महाराज बिल्कुल उन्मत्त वत रहते हैं पिशाचवत रहते हैं पिताजी पढ़ाना चाहते हैं किंतु तो पढ़ते नहीं हैं ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं है पढ़ते ही नहीं है महाराज बिल्कुल अपनी मस्ती में बैठे रहते हैं अगर एक तरफ देखने लगे तो काव उधर ही देखते रह जाए सब लोग समझते हैं कि इनको बुद्धि नहीं है महाराज ना समझ है जड़ बुद्धि वाला है किंतु तो कोई लेना देना नहीं शरीर तो बड़ा मोटा ताजा है महाराज एक दिन या खेतों में बैठे थे यहां ज्यादा विस्तार नहीं है तो शव भी पहले तो इनको दुष्ट लोग पकड़ ले गए बलि देने, देने के लिए और जब वहां बलि देने के लिए लेकर के गए बलि देना चाहते थे तो काली मां प्रकट हो गई और उन्होंने दुष्टों का संहार कर दिया किंतु एक बार काली मैया को भी धन्यवाद नहीं दिया हमारे महाराज जी ने हमारे पूज्य मान जी महाराज को एक बात बताई उन्होंने एक दिन हमको कहा कि देखो महाराज जी का मंत्र है तुमको हम देते हैं बोले भूल करके याद रखना ब्रह्मचारी मान जी ने कहा भूल करके कभी सेठ चाहे कितना तुम्हारा सम्मान करे और चाहे कितना धन दे दे कभी उसका एहसान नहीं मानना एहसान मानोगे तो भगवान के गुलाम नहीं सेठ के गुलाम हो जाओगे बोले महाराज जी ने हमको दिल्ली में बैठ करके ये अच्छी ढंग से समझाया बोले कि हम किसी को कोई भी कुछ दे हम उसका एहसान नहीं मानते और महात्मा को सच में ये ग्रस्तों का एहसान मानने का काम है अगर एहसान माने बगैर न रहा जाए कि हमको इसने सम्मान दिया है तो भगवान का एहसान मानो अगर वो प्रेरणा न करता तो कोई किसी को कुछ दे सकता है क्या महाराज कुछ नहीं देगा कोई भी तो उनका वैसे तो कहा भगवान का भी मानने की जरूरत नहीं है महाराज पराकाष्ठा तो यह है कि हमारे प्रारध में था तो आ गया नहीं होगा तो नहीं आएगा देखो प्राण बच गए बच जाने के बाद भी उनको एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि तुमको धन्यवाद है आपने आपकर रक्षा कर ली अपनी मस्ती से महाराज चल पड़े अब सौ देश का जो राजा है महाराज उनसे इनका समागम हुआ और जब उनकी ये डोली लेकर के सिविका लेकर के आ रहे थे क्योंकि उनका सेवक एक बीमार पड़ गया था अब ये महात्मा है महाराज सामने देख करके चलते हैं और धीरे धीरे मस्ती से चल रहे हैं और वो जो कहार लोग हैं वो तेजी से चलते हैं जब तेजी से चलते हैं और ये चलते ही तो ना अपने शिव जो डोली हो डगमगाएगी तो पहले तो उसने डांटा और डांटने के बाद भी महाराज इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जब ध्यान नहीं दिया तो ये स्वयं कहते किम श्रांतो क्या तुम थक गए अथवा तुम्हारी महाराज शरीर में कोई तुम्हारे शरीर में कोई रोग हो गया है तुम पीवा मोटे हो करके भी चलते क्यों नहीं हो अब महाराज ये ब्राह्मण जी बोलते हैं देखो आप ध्यान दीजिएगा पुराणों की भाषा बड़ी अनोखी है दत्तात्रेय और दूध को भी ब्राह्मण से ही संबोधित किया गया एकादश स्कल में देखे जहां दत्तात्रेय जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं वहां भी ब्राह्मण वाच और जड़ भरत जी महाराज के लिए भी ब्राह्मण वाच ये ब्राह्मण पूर्ण बोलना प्रारंभ करते हैं। ना हम पीवान न चैड्वा शिविका भवतो मया न श्रांतोस्मिन चायासो बोले देखो राजन ना तो मैं मोटा हूं ना मैं थका हूं और ना ही मेरे ऊपर कोई वजन है और न ही महाराज मैं श्रांत तो हुआ हूं जब ऐसी बात कही तो महाराज ये सत्संग के लिए कपिलाश्रम जा रहे थे सत्संग का कोई न कोई संस्कार तो था ही नीचे उतर आए और प्रणाम करके कहते महाराज आपके चरणों में एक हमारी प्रार्थना है आप कहते हो मैं मोटा नहीं हूं तो ये मोटा कौन है और ये किसके ऊपर रखी हुई है ये शिविका डोली किसके ऊपर रखी जरा बताओ तो सही महाराज ये कहते देखो एक बात बताएं इस शिविका में जिसे तुम अपना कहते हो इसमें एक मिट्टी का शरीर रखा हुआ है अच्छा एक बात बताओ ये पैर पैर के ऊपर घुटने घुटने के ऊपर ये कमर कमर के ऊपर उधर उधर के ऊपर छाती छाती के ऊपर दो हाथ और ये गला ऐसे ढंग से वर्णन किया है एक गला गले के ऊपर ये मस्तक मस्तक के ऊपर रखी हुई शिविका डोली तो ये जितने चीजें हैं जिसका नाम लिया गया ये सब मिट्टी के हैं कि नहीं तो यदि मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी हुई है डोली भी मिट्टी की मिट्टी के ऊपर मिट्टी रखी है तो मिट्टी को क्या बोझा है और मिट्टी को बोझा है नहीं और जो हम हैं उसमें बोझा होता नहीं क्योंकि उसके अतिरिक्त तो कुछ दूसरा है ही नहीं महाराज जो बोलना प्रारंभ किया ऐसे, अब तो चरणों में झुक करके कहता है महाराज हम वैसे कपिलाश्रम जा रहे थे किंतु प्रभु एक बात बताओ कहीं वह कपिल भगवान ही तो कृपा करके नहीं आज साधु के वेश में आ गए हैं, क्योंकि मैं श्रेय को पता लगाने के लिए जा रहा था कि मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है किसको श्रेय कहते हैं ये हम पूछने के लिए जा रहे थे आप कृपा करके हमको बताइए मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है मैं कौन हूं आप कृपा करके हमको बताइए हम पूछने के लिए आए हैं का पहल बात तो ये प्रश्न ही तुम्हारा निरर्थक है ये देखिए जैसे हंसोपाख्यान में प्रश्न को ही कहा हम पूछा तुम पूछते हो कौन है शब्दोह मिति दोषाय ना त्वन्वेश तथईव ये शब्द का ही भ्रम है वाक्य की प्रणाली ही है कोहम क्योंकि एक के अलावा जब दूसरा कोई है ही नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं बनता है सब जगह वह आत्मतत्व है उसके अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं है जो दिख रहा है वह समारा दृष्टि दोष के कारण दिख रहा है पुमान देवो न नरो न पसुरना च पादपा शरीरा कृति भेदास्तु भूपैते कर्म योनया कर्मयोनियों के कारण जो तुमको अनेकानेक प्रकार की प्रजा दिख रही है सच्ची बताएं ये बुद्धि का ही भ्रम है अब रही बात शरीर का मोटा पतला दुबला होना तो हमारे एक सुंदरदास जी महात्मा हुए कहते हैं भूख प्यास गुण प्राण के भूख प्यास गुण प्राण के शोक मोह मन होए सुंदर साक्षी आत्मा जाने बिरला कोए आत्मा तो साक्षी है न मोटा है न पतला है न यहां है न वहां है वो सब जगह है जैसे आकाश सर्वगत है अब तुम पूछते हो कि मनुष्य शरीर का श्रेय क्या है तो शरीर श्रेय क्या है इसकी चर्चा अब हम कल सुनाएंगे भरत जी महाराज ने महाराज बहुत सुंदर यहाँ एक उपाख्यान प्रयुक्त किया जो उपनिषदों का है जिसका नाम रिभु का और निदाक का महाराज जो संबंध है जो रिभु और निवाक निदाक के बीच में प्रश्नोत्तर हुए हैं बहुत ही अनोखे हैं अब इसकी चर्चा नारायण कल करेंगे कल ही इस आख्यान का अंतिम दिन है इसलिए कल इसका रहस्य भी आपके सामने रखेंगे इसको सुनने के लिए आप अवश्य आए और भी मधुर मधुर कथाएं सुनने को मिलेंगी आकर अपने जीवन को धन्य बनाएं अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है हमारी मति रति गति उन्हीं के ही पावन पवित्र चरणों में बनी रहे इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये है उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित बोलो भक्त भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राध